होते हैं वे से चलते लेकिन जो अपनी गंदी आदतों को पोछता रहता हैं, तो तो पुण्य भी भी है पाप भी है पाप तो फिर वो चलते गिरते चलते गिरते लंबा रास्ता हो जाता गए फिर वापस वापस तो रास्ता लंबा हो जाता जैसे बद्रीनाथ सीधे चले गए गए रुके गए रुके थोड़े वापस आए फिर गए तो कई दिनों में फिर यात्रा पूरी होती है, अथ तो रास्ता भटक गए तो उतना एनर्जी दूसरी जगह गई ऐसा है गोधन, गजधन और रतन धन खान जो आए संतोष धन सब धन धूल समान आत्मसंतुष्टि ये मेरा बेटा है ये मेरी पत्नी है ये मेरा, अरे ये शरीर ही मेरा नहीं है था ये संबंध भी काल्पनिक है हमारी फलानी जाती है फलाना घर जब हमारा ये शरीर अपना नहीं है तो इसी के जाति और इसी के संबंध ये भी मिथ्या ही है काल्पनिक जीवात्मा का परमात्मा के साथ का संबंध शाश्वत है बाकी सब कपोल कल्पित अरे हनुमान वाला कहाँ है